नमस्कार आप सुनने रेडी मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे साथ हैं जो प्रिंसिपल है बियानी नर्सिंग कॉलेज के तो काफ़ी समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ योगा एंड नेचुरपैथी के भी टीचर हैं काफ़ी अच्छी तरह से इस फील्ड में अपनी जो है पकड़ है उनकी तो आइए हम लोग करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में डॉक्टर सतीश गुप्ता का बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार डॉक्टर सतीश गुप्ता जी तो नर्सिंग फील्ड में जैसे एक विद्यार्थी को आना चाहिए उसमें तो किस तरह से वो उसमें एंट्री कर सकता है क्या क्राइटेरिया है उसमें उसके बारे में बताइए सर रमेश जी पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने इस तरह के टॉपिक रखे जिससे विद्यार्थियों को लाभ मिल मिल सके रमेश जी बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हमारा जो यूथ है वो बहुत भटक रहा है हुँ, हुँ। उसको वास्तविकता में पता ही नहीं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए कौन कौन सी हमारी अपॉर्चुनिटी हैं काम ग्रोथ कर सक कर सकते हैं जैसा कि मैं आज आपको बताता हूँ नर्सिंग फील्ड जैसे ही हमारे दिमाग में प्रश्न आता है नर्स हुँ, हुँ। नर्स की एक इमेज होती है हो हॉस्पिटल के अंदर हम जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है उसको स्टेचर पर या सिंपली ले जाया जाता है हम डायरेक्टली मीट करते हैं डॉक्टर से लेकिन डॉक्टर की मुलाकात बहुत कुछ क्षण के लिए होती है सिर्फ एक डायग्नोसिस कर दिया उसके पैरा जितने पैरामीटर्स हैं वो चेक कर लिए अब सारी चेकिंग के बाद पेशेंट पूरा डिपेंड हो जाता है नर्स के पास 24 घंटे में से 24 घंटे जो काम करती है या सेवा का काम करती है वो करते है एक नर्स अब इस फील्ड को कैसे किया जाए मतलब हम इस फील्ड में कैसे जा सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे सामने एक प्रश्न भी है तो रमेश जी मैं आप, आपको और हमारे जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को बताना चाहूँगा आप जैसे ही ग्रेजुएशन करते हैं आप इस सॉरी ग्रेजुएशन टेन प्लस टू जैसे आप पास करते हैं हुँ, हुँ। आप इस फील्ड में जा सकते हैं यानी अच्छा। कि आपने किसी भी अच्छे बोर्ड से आपने टेन प्लस टू पास आउट कर लिया तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं इसमें दो तरह के कोर्स होते हैं जो प्राइमरी लेवल पे होता है एक होता है डिप्लोमा कोर्स और एक होता है डिग्री कोर्स डिग्री कोर्स के लिए जो प्रावधान है मिनिमम 45 प्रतिशत आपके अंक होने चाहिए विद साइंस बायोलॉजी हु. इसी प्रकार डिप्लोमा कोर्स है वहाँ उसमें भी मिनिमम 45 परसेंट चाहिए लेकिन वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है तो इसमें तीन साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है और एक चार साल की डिग्री कोर्स होती है इसके बाद हम डिग्री जैसे कर ली हम पीजी कर सकते हैं जिसके हम एमएससी एस सी नर्सिंग करते हैं उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं उसके बाद आप एम कर सकते हैं बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड के अंदर डॉक्टर सतीश गुप्ता जी बात ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग नर्सिंग फील्ड में आ सकते हैं और इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो आपने बताया टेन प्लस टू करने के बाद किसी भी अच्छे स्ट्रीम से आप आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में और इसमें एक बार आ जाए तो फिर बाद में धीरे धीरे जो है आप अलग अलग विषय को लेकर आगे बढ़ते जा सकते हैं और बहुत ही एकदम बढ़िया फील्ड है और बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है शायद मुझे लगता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि आम लोगों की जो धारणा है नर्सिंग या नर्स या जो भी चीजें ये शब्द सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एक हॉस्पिटल में ही काम करना होगा या सिर्फ एक डॉक्टर के पास ही काम कर सकती है ऐसा कुछ है क्या? ये बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि हमारी सिर्फ एक धारणा बन जाती है कि नर्स नर्सिंग अगर कर ली तो सिर्फ हमें वही हॉस्पिटल में काम करना वही हमें ड्रेसिंग करनी वही इंजेक्शन लगाने वही मरीज़ों के साथ रहने हमें कई बार कुछ ऐसा भी लगता है जैसे मान लो उल्टी देख ली वोमिटिंग हो गई नहीं, नहीं, उससे भी डर लग जाता है खून से भी डर लग जाता है तो हम ऐसे ही ऐसा नहीं है दोस्तों हम हॉस्पिटल में काम तो कर ही सकते हैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास आज कल हॉस्पिटल आ गए हैं आप विदेश में भी जा सकते हैं विदेश में बहुत बड़ा कैरियर है इसके अंदर आप किसी भी संस्था में जाके देखेंगे मान लो आप पासपोर्ट ऑफिस में गए तो आप देखेंगे सबसे पहले जो पासपोर्ट की प्रायोरिटी होती है वो एक नर्स के लिए दी गई है विद बहुत कम समय में पासपोर्ट आपके लिए तैयार हो जाता है दूसरी चीज सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं आप दूसरी फील्ड भी कर सकते हैं पहली जो फील्ड है वह है एजुकेशन आप टीचर बन सकते हैं अच्छे गाइड बन सकते हैं टीचर जो जीएनएम विद्यार्थी कर रहे हैं या बीएससी विद्यार्थी कर रहे हैं आप उनको टीच कर सकते हैं एजुकेशन में भी बहुत बड़ा स्कोप है जैसे आप ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो एक डिग्री करने के बाद डायरेक्ट टीचर बनाया जाए हु, हु, लेकिन नर्सिंग में ऐसा है जैसे आपने ग्रेजुएशन की चार साल का बी नर्सिंग कोर्स किया तो आप जी को पढ़ा सकते हैं आप बी को भी पढ़ा सकते हैं और एक छोटा कोर्स और होता है एक एन जिसे जिससे एक्जली नर्स मिडवाइफ कहते हैं दो साल का एक डिप्लोमा कोर्स है आप उनको भी टीच कर सकते हैं उसमें भी अलग अलग पोजीशन है नहीं, नहीं, जैसे प्राइमरी स्टेज पे आप एज ए नर्सिंग ट्यूटर जिसे हम बोलते हैं फिर आप लेक्चरर्स बन जाते हैं फिर आप प्रोफेसर की ग्रेड में भी आ सकते हैं फिर एक लेवल होता है वाइस प्रिंसिपल वो बन सकते हैं आप प्रिंसिपल बन सकते हैं मैनेजमेंट लेवल पर भी जा सकते हैं बहुत बड़ा इस्कोप है अगर आप रिसर्च में जाना चाहें तो आप रिसर्च में भी जा सकते हैं दूसरी हम बात कर रहे थे हॉस्पिटल की हॉस्पिटल में प्राइमरी स्टेज पे एज ए नर्स स्टाफ नर्स आप, कर आप काम कर सकते हैं आप एज ए सुपरवाइज़र काम कर सकते हैं आप मैनेजमेंट को डील कर सकते हैं आप पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कर सकते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ हमने नर्स कोर्स कर लिया तो सिर्फ हमें इंजेक्शन लगाना है ड्रेसिंग करनी है कैथेटर डालना है छोटे मोटे ऐसे काम करने हैं केयर करनी है ये तो हम कर ही सकते हैं इसके अलावा भी हम बहुत सारा स्कोप है इसके अंदर हम पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट भी कर सकते हैं आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च भी कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर जी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को जो ख़ास इस फील्ड को जैसे कि नर्सिंग की बात सुनने के बाद वो मना करते होंगे और उनके लिए शायद ये बात अच्छी लगी होगी क्योंकि कई बार होता है कि मेरी सिस्टर खुद जो इस नर्सिंग फील्ड के लिए हमने डाला था जब वो इंजेक्शन और खून देखा तो उसमें छोड़ के वापस आ गया <laughs> तो कैसा होता है मैं बोला क्यों नहीं जा रहे मैं तो कहा तुम्हारे लिए अच्छा है और कहीं आप शादी होकर घर चले जाएंगे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आपका इनकम सोर्स तो चलेगा इसलिए मैंने उनको बहुत फोर्स किया लेकिन बाद में बात वही हुई कि वो एक हफ्ते पर गई और उसके बाद फिर से वापस आ गई नहीं गई तो कई चीजें हैं जो हमारे मन के अंदर भाव बैठे हुए हैं तो इन भावों को निकलकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का जमाना है तो काफी चीजें जो बदल रही है और इस क्षेत्र में भी काफी बदलाव हो चुका है और जैसे डॉक्टर सतीश गुप्ता ने बताया कि आजकल आपका नर्सिंग का अगर कोई भी डिग्री आपके पास है तो आपको विदेश जाने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आती और विदेश में भी इसकी डिमांड है देश में भी बहुत डिमांड है और किसी भी हॉस्पिटल में एक अच्छा पोजीशन ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इंजेक्शन वगैरह लगाने जी. के लिए आपको यूज़ किया जाएगा एक अच्छा सम्मान है इस पोस्ट के लिए और इसके लिए आप थोड़ा सा अपने मन को तैयार करके इस फील्ड में आ सकते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा नर्सिंग फील्ड में कौन कौन लोग जा सकते हैं नर्सिंग फील्ड में कुछ क्राइटेरिया हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया एज का एक क्राइ सॉरी एक 10 प्लस टू होना चाहिए 45 मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए थोड़ा एज का भी क्राइटेरिया अच्छा। है अच्छा। तो मिनिमम uh, 17 इयर्स मिनिमम होनी चाहिए और मैगजम थोड़ा मेल और फीमेल में थोड़ा सा वेरिएशन उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने कर रखा भारत सरकार ने मेल्स जो हैं वो थर्टी तक कर सकते हैं और फीमेल्स के लिए थर्टी फाइव दिया है तो इससे अगर क्राइटेरिया में हम आते हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो वो कोई बाउंडेशन नहीं है लेकिन आज के परिवेश को देखते हुए देखा जाता है कि फीमेल को ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि एक डेडिकेशन भी होता है नहीं, नहीं, नहीं। हमारे समाज के अंदर नर्सिंग फील्ड को एक नोबल प्रोफेशन माना गया है क्योंकि एक सेवा वाला काम है हम लोगों की जान बचा रहे हैं हम देखते हैं कि जान बचाने का काम या तो हमारे प्रभु जो परमपिता परमेश्वर भगवान हैं वही काम करते हैं हम उसी का एक छोटा सा एक हिस्सा हम लोग बन सकते हैं अगर हमने किसी की जान बचा ली किसी की थोड़ी केयर कर दी या हमारी थोड़ी सी सेवा करने से अगर वो अच्छा हो रहा है व्यक्ति तो इसमें मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता नहीं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को ये बात अच्छी लग रही हो और जो इस वक्त विद्यार्थी सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं कही ना कहीं फिर से नर्सिंग में जाने की प्रेरणा मिल रही हो बहुत अच्छी बात है ऐसी अगर प्रेरणा आपके पास आ रही है तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आपको जो है करियर के ऑप्शन है बहुत जल्दी आप इसमें ग्रो कर सकते हैं तो चलिए और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग आगे करेंगे और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सगीत तो उसके बाद फिर डॉक्टर सतीश गुप्ता से जानेंगे कि इस फील्ड में और क्या हो सकता है आप सुनाए रेडियो मोट वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कुर रहो शी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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है डॉक्टर सतीश गुप्ता हमारे साथ हैं और नर्सिंग फील्ड में कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं इस विषय पे बातें हो रही हैं तो एक बार फिर से ब्रेक के बाद डॉक्टर सतीश गुप्ता का बहुत बहुत स्वागत है और सर मैं चाहूँगा कि हमारे सभी विद्यार्थियों को नर्सिंग के बारे में आप बता रहे हैं तो नर्सिंग करने के बाद अब बात आती है कि एक बार कोर्स कर लिया हमने फिर कहाँ जा सकते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं उसके बारे में देखिए मैंने पहले भी आपको बताया हमारे यहाँ पास दो फील्ड रहती हैं जी, जी. एक एजुकेशन में भी हम जा सकते हैं और हमारे हॉस्पिटल जो लाइन है उसमें भी हम जा सकते हैं बहुत सारी ग्रोथ हम लोग कर सकते हैं एज ए नर्स के रूप में भी हम कर सकते हैं जी. उसमें भी स्पेशलिटी होती है जैसे मान लो आप हॉस्पिटल में गए तो ज़रूर नहीं है कि आप एक सिंपल वार्ड में आप काम कर रहे हैं आप उसके अंदर इमरजेंसी केयर में कर, काम कर सकते हैं एक जीरेटिक नर्स होती है जो ओल्ड पर्सन के लिए काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं आई के अंदर आप काम कर सकते हैं ऑपरेशन थिएटर में हुँ, जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उनको असिस्ट कर सकते हैं उसका भी एक सिक्स मंथ का डिप्लोमा कोर्स गवर्नमेंट कराती है हुँ, हुँ, हुँ. और एनआईसीयू जो छोटे बच्चों की जो केयर होती है वहाँ भी आप काम कर सकते हैं तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी फील्ड हैं जहाँ आप काम कर सकते हैं दूसरी हमने एजुकेशन बताई जैसे आप एज ए टीचर आप काम कर रहे हैं आप एज ए वाइस प्रिंसिपल काम कर रहे हैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं आप मैनेजमेंट में भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट भी आप ओपन कर सकते हैं अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ है जी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी बात ही अच्छी बात आपने बताया कि एक बार नर्सिंग का कोई भी कोर्स करने के बाद किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इसकी जानकारी आपने दिया एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग कोर्स कर लेते हैं और कई बार होता है कि पे स्केल कितना होगा जी, जी जी आजकल टेंडेंसी टू हो गया एक मानसिकता बन गई है कि हमें अच्छा स्पे स्केल मिलेगा तो हम उसको करें क्योंकि तीन साल चार साल हम लोग बर्बाद करते हैं अपना तो यानी हमारा चला जाता है तो उसके बाद हमें एक अच्छा अमाउंट ऑफ स्केल पे का चाहिए तभी हम हम लोग उस फील्ड फील्ड को अच्छा अच्छा माने ऐसा होता है तो इस में कैसे हमारी कैसे हमारी इनकम शुरू हो जाती कर सके ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया क्योंकि आ, कोई भी विद्यार्थी उसके दिमाग में एक थॉट रहता है अगर मैं इस कोर्स को करता हूं तो मुझे इनकम क्या होगी, क्या होगा? क्या होगी? हाँ। मैंने आपको पहले बात की थी एक तो नोबल प्रोफेशन है लेकिन कोई भी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता हाँ। अगर हम चाह रहे सेवा के साथ भी हाँ। अगर कुछ अमाउंट मिल रहा है हाँ। और कुछ नहीं बहुत अमाउंट इसके अंदर है मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग जो होती है जैसे मान लो बी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग कोई भी कोर्स करते हैं डिप्लोमा किया डिग्री किया हुँ, हुँ, हुँ। अगर अपन प्राइवेट फील्ड की बात करते हैं आज के परिवेश की हम बात करते हैं तो मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग दस या बारह हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है फिर उस पे लेवल पर डिपेंड करता है आप जैसे मेट्रो हॉस्पिटल खुल गए इंटर लेवल के हॉस्पिटल्स हैं उनकी स्टार्टिंग ही ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव से स्टार्ट हो जाती है जी सपोज अगर गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट में अगर व्यक्ति कोई जाता है तो उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर स्टार्टिंग ही थर्टी फाइव से स्टार्टिंग होती है अब जैसे मैं अपनी बात करूँ मैं एज ए प्रिंसिपल लेवल पर काम कर रहा हूँ तो मिनिमम मेरी सैलरी सेवेंटी और एट्टी के अप्रोक्सीमेट है आप हॉस्पिटल में भी अगर काम कर रहे हैं तो आपकी 10 या 12 15000 से स्टार्टिंग होगी और आप 1 लैख 1 1.5 पॉइंट तक भी आप मंथली नहीं, नहीं। आप सैलरी पा सकते हैं एजुकेशन में अगर आप हैं तो एजुकेशन में भी सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है हम अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं लेकिन मान लो डिग्री सिंपल डिग्री नहीं करनी डिग्री के बाद हमें पीजी लेवल पे भी जाना चाहिए हुँ, एम पीएचडी लेवल पे भी जाना चाहिए एम लेवल पे भी जाना चाहिए तो आपका पे स्किल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।, जाएगा और इस फील्ड में जितना एक्सपीरियंस होगा उतना पे स्किल आपका बढ़ जाएगा तो इसमें पैसा बहुत है और सेवा भी है हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं मान लो आप आपका मन है हमें अब्रॉड जाना है विदेश जाना है तो उसमें बहुत सारे स्कोप है मतलब लगभग ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव पर एनम हमें इसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पैसा भी बहुत है इसके अंदर जी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थियों को एक तो क्लियर हो गया कि इस फील्ड में हम कितना कमा सकते हैं और एक बात मुझे याद आ रहा है कि किसी भी फील्ड में आप पे स्किल के बारे में अगर सोच के जाते हो तो ये थोड़ा सा गलत लगता है क्योंकि आप एक क्वालिटी क्वांटिटी और आपको सेटिस्फैक्शन जहाँ मिलता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों का इंटरव्यूज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं काफ़ी लोगों से बातचीत होती है मेरी तो एक ध्यान में आ गया कि, कि किसी भी फील्ड में सिर्फ स्केल की वजह से आप आगे बढ़ते हो तो उसमें सेटिस्फैक्शन फिर नहीं आती नहीं आता है जिसकी वजह से आपके पास पैसा आता है साधन आता है लेकिन आपकी मन की जो शांति है जो आप सुकून चाहते हैं वो फिर लाइफ टाइम के लिए नहीं बना पाते तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अगर किसी भी फील्ड में आप रुचि रखते हैं आपका दिल मानता है मुझे इस फील्ड में जाना है तो उसी फील्ड में जाइए फिर उसमें पे स्केल के मत देखिए क्योंकि पे स्केल तो ऐसा है कि आप जितना काम करेंगे एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा तो पे स्केल ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा तो आज ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है कमी है तो सिर्फ हमारी क्वालिटी हमारी सोच और हमारी जिज्ञासा क्या कहता है और किस फील्ड में हमको रहना चाहिए उस फील्ड में रहे तो फिर चीज़ें बनती हैं तो वहाँ पर आप सेटिसफेक्शन मोड पे अगर जाते हैं तो फिर पैसे की कोई कमी नहीं रहती है आपका गुजारा तो आप सौ रुपये में भी कर सकते हैं आप हज़ार में भी कर सकते हैं तो पैसे की कोई वो नहीं है लेकिन फिर भी आज हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं तो मैंने सर से यूँ ही जानने की कोशिश की ताकि आपको आइडिया आ जाए बाकी ऐसा है कि आपको अपने रुचि अनुसार उसी फील्ड में जाना चाहिए जिसमें आपका दिल आता है वरना ऐसा होता है कि आप पे स्किल के हिसाब से कहीं गए और लाइफ टाइम के लिए सतीश गुप्ता जी से और एक और बात जानना चाहूंगा कि सोलह साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपके नजरिया से इस फील्ड में जाना कितना उचित है देखिए <laughs> मेरे को लगभग सोलह सत्रह साल इस फील्ड में हो गए और सच पूछो तो मैं जब स्टार्टिंग में इसमें गया तो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गया मेरे को अंकल ने बोला कि अब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो इस नर्सिंग कर लो <laughs> कुछ नहीं कर रहा तो मैं चलो मैं नर्सिंग कर लेता हूं और बेंगलोर पढ़ने चला गया मेरे पापा ने भेज दिया बेंगलोर चले जाओ क्योंकि आ, वहाँ एक नर्स अच्छा, अच्छा काम करती है।, है मैंने बंगलौर से ही सारी एजुकेशन की है अब मैं जब वहाँ गया तो मुझे ये क्या दो महीने मेरा मन नहीं लगा क्योंकि वहाँ का वातावरण अलग था क्लाइमेट बिल्कुल चेंज था लैंग्वेज बिल्कुल चेंज थी मुझे समझ में भी नहीं आता था कि मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आती थी और वहाँ लोग हिंदी नहीं समझते थे तो ये भी एक प्रॉब्लम थी और मैं टोटली वेजिटेरियन हूँ तो खाना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो मैं दो महीने बाद वापस घर आ गया अच्छा अच्छा तो मेरे अंकल हैं उन्होंने मुझे फिर वापिस से मोटिवेट किया नहीं बेटा अच्छा फील्ड है थोड़ा सा मन लगा कि पढ़ाई करो तो जब मैं जब वापस गया तो पता नहीं मेरे अंदर एक ऊर्जा आ गई और मैं वहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं गया मैं वहाँ जीने चला गया कि अब मुझे नर्सिंग को जीना है जैसे ही मेरी सोच बदली मैंने अपने मन को बदला तो विश्वास करो मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ सिर्फ उस सोच के कारण हूँ क्या बात? मैंने अपनी सोच को बदला और मैंने जैसे नर्सिंग फील्ड में जीना स्टार्ट किया क्या तो मेरा यही जिंदगी है और इसी में मुझे काम करना है तो मैंने वहाँ टॉप भी किया मैंने कई बहुत सारे प्राइज भी जीते और मैंने बहुत अच्छा नाम किया आज भी वहाँ जो कॉलेज है वो आज मुझे याद करता है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं इसमें जीना सीख गया डॉक्टर सतीश गुप्ता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को खास हमारे विद्यार्थी मित्रों को इस बात से मोटिवेशन मिल ही रहा होगा कि व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है लेकिन उस फील्ड में उस कार्य के लिए वो जीना सीख जाए तो वो सब कुछ कर सकता है तो चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगा कि विद्यार्थी मित्रों को कि भाई ख़ास आप जिस फील्ड में रुचि रखते हैं अरे नर्सिंग फील्ड में आप जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको पूरी बातें हमने बता दी और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं वो भी बातें आपके पास हैं आप आपके ऊपर है कि आप कैसा डिसीजन लेते हैं आप किन चीज़ों को समझने की कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर है लेकिन जहाँ भी जाएं अच्छा करें और बहुत अच्छा करें और उसके साथ में अपना और समाज का कल्याण करें ऐसी शुभ भावनाओं के साथ जाते जाते डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच होम शांत चलिए दोस्तों आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में बस इतना है फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ नमस्कार सलाम खम्मा सुनते रहो मुस्क्राते रहो